है कोई ऐसा रफी जी की आवाज से सजे कई गीतों का संगीत तैयार किया संगीतकार नौशाद ने जिन्होंने मोहम्मद रफी को एक कलाकार के रूप रूप में में तो जाना ही साथ ही साथ एक इंसान के के भी उनकी कई अछूते पहलुओं से उनका परिचय हुआ नौशाद जी की यादों में गायक मोहम्मद रफी से जुड़े कई प्रसंग दर्ज हैं यादों को अपनी पसंद के गीतों में पेश किया है संगीतकार नौशाद ने आज का ये विशेष जयमाला जय माला कार्यक्रम तो भाई नौशाद अपना आजाद पेश करता है आज मैं आपके सामने अपने पुराने दोस्त के बारे में कुछ अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ का नाम आप सब जानते हैं मोहम्मद रसम दिन हैं सभी दुनिया में मरने के लिए मौत उसकी है करे जिसका मीर मीर है है जिसका जमाना का मोहम्मद पर हर मत हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब हाथ के पर्दे से इंसान निकलते हैं वाकई मोहम्मद रफी साहब ऐसे इंसान ऐसे कलाकार थे जो फलक की बरसों की गर्दिश के बाद जन्म लेता है हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के करोड़ों इंसानों के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी रफी की आवाज से लोगों का दिन शुरू होता था और उनकी आवाज ही पर रात ढलती थी मेरा उनका साथ बहुत पुराना साथ था सब जानते हैं मैं मैं आज करना चाहता हूं कि कि एक ऐसा ऐसा हादसा नुकसान मेरे लिए हुआ, आप के लिए हुआ तो हुआ आप के तो समझता संगीत साथ में से जैसे एक सुर कम हो गया है छह सुर रह गए गायकी था हु तेरा रफी गायकी था तेरा हुसने फन रफी तेरे फन पर हम सभी को नाज है ये सबक सीखा तेरे नगमात से जिंदगानी प्यार का एक साध है मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है मेरे गीतों में बेरी आवाज है कोई कोई गया, दिल बर चला गया, गया, चला चला साहिल पुकारता है है, समंदर लेकिन जो बात सच है, वो कहता नहीं दुनिया से मौसीकी का पैंबर चला गया जो कब्रस्तान में एक मंजर था जिसके लिए जबान खामोश है अल्फाज नहीं मिलते हैं किन अल्फाजों में मैं कशी आपके सामने पेश करूं कोई कह रहा था एक दोस्त चला गया कोई कहता था एक गायक चला गया कोई कहता था एक बड़ा शरीफ इंसान चला गया हमारे फिल्म जगत के मशहूर मारूफ मायनार कलाकार जनाब दिलीप कुमार साहब ने भी उनके लिए राज अकीत पेश किया है इस शख्स में कभी अहंकार की घबन की कोई बू बास नहीं थी किसी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी पर नाराज़ होते नहीं देखा न कोई बात सुनी बहुत हर दिल अजीज बहुत सादा मिजाज और आजाना तबीयत के आदमी थे उनका नाम जो है वो मौसी की तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा हमारी तमाम दिली दुआएं और हमदर्दी उनके अहल अयाल के साथ है नहीं दिल को बहलाता नहीं खुद में भी हरा रहा था नहीं फौजी भाइयों मेरा दिल बार बार कुछ ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि तुझे नगमों की जहा अहले नजर ही कहते तेरे गीतों को दिल का हम सफर यू ही नहीं कहते सुनी सबने मोहब्बत की जब आवाज में तेरी धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज में तेरी हमारे फिल्म जगत की मशहूर गुरुकारा लता मंगेशकर साहब ने भी उनके बारे में कुछ इस तरह खराज अकीदत पेश किया है मैं समझती हूँ कि उनके जाने से हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हानि हुई है और एक संगीत का युग आज खत्म हुआ है हम लोग गए तीस बत्तीस साल से साथ गाते रहे हैं सबसे ज़्यादा मैंने रफ़ी साहब के साथ डुएट्स गाए हैं एक हम हैं हिंदुस्तान हमारा हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा और दूसरा गाना जो मैंने दिया था उनको गजल उसके बारे में ये कहना जरूरी समझता हूं मैं कि वो जो लाहौर से एक लड़का आया था जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है उस लड़के ने हिंदुस्तान की गली गली में चीखता फिराओ के तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ तुझी पर जान देने की टहन्ना लेके आया हूँ तेरे को मानो की दुनिया लेके आया हूँ तुझे पर मना लेके आया वो कम है उनके जनाजे के मौके पर हमारी फिल्मी दुनिया की हर मशहूर मारूफ हस्तियाँ मौजूद थी चेहरे दबाए थे, थे संजीव कुमार साहब ने कुछ इस तरह से खराज पेश किया जितने अच्छे जितने बड़े गायक थे उतने ही अच्छे उतने ही दिल के बड़े वो आदमी भी थे और हजारों लाखों आदमियों के वो प्यारे गायक थे और उनकी कमी बरसों तक पूरी नहीं हो सकती ये है सुल्तानपुरी साहब कोई शक नहीं है कि रफी साहब बड़ी आनुबान के साथ आए और बड़ी आनुबान के साथ गए मरना तो एक दिन सभी को है लेकिन जिस तरह वो आए और गए ये भी देखने की चीज है और मैं तो समझता हूँ कि जो अहले दिल हैं वही ऐसी मौत की तो रखेंगे अपने लिए भी ये हैं लेखक निर्देशक गुल्जार साहब रवि साहब नहीं रहे लगता है जैसे एक नगमा खामोश हो गया स्कूल में थे जिस जमाने से उनकी आवाज़ सुनते चले आए हैं लगता है नगमे की समझ बूझ उन्हीं की आवाज़ के साथ बड़ी हुई पली, उसके परवरिश हुई अफसोस है कि आवाज तो सुनते रहेंगे लेकिन ये नहम एक नहमा खामोश हो गया उनकी जिंदगी जो खुद एक नहमा थी याद न जाए ya de na jaye कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में की पुण्य स्मृति को समर्पित संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत आज का विशेष कार्यक्रम। फौजी भाइयों मोहम्मद रफी अपनी निजी जिंदगी में कभी भी कोमल या कोमल रंधार से ऊपर बात नहीं करते थे अगर पंचम का इस्तेमाल किया भी या सुर तक गए भी तो सिर्फ अपने गीत और गाने ही संगीतकार लक्ष्मीकांत साहब ने अपना इजहार ए गम कुछ इस तरह से पेश किया रवि साहब हमारे लिए सिर्फ एक गायक ही नहीं थे हमको पिता समान हम लोग मानते थे उनको हर दुख के समय उन्होंने हमारा साथ दिया लक्ष्मीकांत तारीलाल भी अनाथ हो गए हैं और लक्ष्मीकांत तैरेलाल का संगीत भी आज संगीत से लक्ष्मीकांत तैरेलाल के संगीत से जानी चली गई है ज्ञान कर तुम तो मेरा। के के चुनिंदा खरीदने पर एक एक लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी बिल्कुल अधिक जानकारी इंडियन से करें। को, को कलाकार होना चाहिए और वो वो रफी साहब भरपूर थे एक गाना मैंने इन किया था। वो राग मधुमनती में वो गाना था तो साहबों जब गाना रिकॉर्ड हो के उन्होंने सुना है और बार बार सुना झूमने लगे और मेरे लिपट गए कन्होशा साहब इस शोरगुल से आज मैं मुझे एक सुकून नसीब हो गया इस शोरगुल की दुनिया में मैं घुटन महसूस कर रहा था वह तो आज क्या गाना अच्छा सुरीला गाया तो मैंने कहा रे भाई ये शुक्रिया आपका आप इज्जत अफजाइल फरमा रहे हैं पैसे तो बताइए क्या लीजिएगा पुलिसर साहब यहाँ मौजूद है कहने के सुकून पैसों से नहीं मिलता है जो सुकून मिला है वो पैसों से ज्यादा ऊँचा है मुझे पैसे इसके कोई नहीं चाहिए तो साहब ये ये उनकी तारीफ ये उनकी इंसानियत ये मैं कहाँ तक बयान करूँ आप सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि अपने नगमों के सहारे जिंदगी पर छा गया अपनी तानों से जहां वालों के दिल भरमा गया जब तक इस दुनिया की महफिल में रहा तुए रफी जिंदगी के सास पर तू गीत कितने गा गया तो दुनिया के रख वाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले दस भरे मेरे नाले आश नीराश के दो से दुनिया तूने सजाई जा नैया संग तू दर्द दर्द भरे मेरे सुन दर्द भरे मेरे मेरे सुन दुखी थे थे लाख फिर भी के मारे तेरी आवाज की शबनम से धुल जाते थे गम सारे तेरी तानों में हुसने जिंदगी लेता था अंगराई तुझे अल्लाह ने बख्शा था अंदाज मसीहाई तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में तू ही था प्यार का एक साज इस नफरत की दुनिया में आवाज इस नफरत की दुनिया में फौजी भाइयों अक्सर मोहम्मद रफी साहब मुझसे आकर कहा करते थे कि नौशाद साहब अब घुटन सी महसूस होने लगी बहुत गाना गा लिया है अब भी चाहता है ये भरा हुआ मेला छोड़कर चला जाऊं किसी को क्या खबर थी कि वो इस बात को हकीकत का जमा पहना देंगे हफिलों के दामनों में साहिलों के आस पास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आस पास ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अब तो हम न होंगे ये जिंदगी के दिन पड़ेगा जाना क्या वक्त क्या जमाना एक दिन पड़ेगा जाना क्या वक्त क्या जमाना कोई ना साथ देगा सब कुछ यहीं रहेगा कोई ना साथ देगा सब कुछ यहीं रहेगा जयमाला जयमाला के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत जाने माने संगीतकार नौशाद ने आज का ये कार्यक्रम समर्पित था गायक मोहम्मद रफी की स्मृति को इस कार्यक्रम के पुनर्निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने